suron ki sab कार साथियों आज के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिंगिंग कंपटीशन को सुनकर आप सभी खुश होते हैं तो आज हम लोग विशेष जो इवेंट की मैंने बात की थी दो तीन दिन से हम लोग इस विषय को लेकर बातें कर रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद तो आइए इसमें आज हम लोग जो ऑडिशन सुनने वाले हैं इंदिरा मनी हाई स्कूल इंद्रामणि हिंदी हाई स्कूल के विद्यार्थियों का ऑडिशन आज सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से इंद्रामणि हाई स्कूल के प्रिंसिपल टीचर स्टाफ और विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है के अंदर जो ऑडिशन लेने के लिए हमें जिन्होंने हेल्प किया जिन्होंने बताया हमें उसमें सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी बापू नगर के विशेष संचालिका बानु दीदी जी ने सहयोग दिया है उनका भी धन्यवाद और इसके साथ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 नमस्कार मैं हूँ रामजी और मैं वाली कक्षा पढ़ता हूँ रेडियो वैसे जो अहमदाबाद का निजार है उसमें मैं सौभाग्य बोल रहा हूँ मैं तो मैं आप सभी के सामने ऑल्यूशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहता हूँ हम जानते हैं Number four, nine four one four one five one four one five. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा हे वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके बाद तेरी सारे मेरा मन मेरा तन है वतन है वतन है वतन, वतन जान मन जान मन जान मन तो साथियों मैंने यह गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद पसंद आई तो तो मैं आशा करता हूँ की धन्यवाद सुक्रिया अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसे उसमें मैं सहभागी बोल रहा हूं तो मैं आप सभी को एक गीत सुनाना चाहता हूं है। तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ कि याद दे और मैसेज मे करिए मेरे नाम से इस नंबर पे नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया लाना चाहती हूं बातें मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो आशा करते हैं कि प्यार दे तवज्जो दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर 9414151415 धन्यवाद शुक्रिया मैं कक्षा में पढ़ता हूँ रेडियो वॉइस इवेंट होने जा रहा है। उसमें मैं बोल रहा हूँ तो मैं आप आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहता हूँ शादी हुई थी सारी नाचने लगी थी बापू हमारे आंखों के तारे छोड़ चले तो साथियों मैंने आपका आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर धन्यवाद। मैं हूँ राजूतल कक्षा में साथ में पढ़ता हूँ ऑफ अहमदाबाद सहभागी रहा हूँ तो मैं आपको आप सभी को सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहता हूँ हो तो महेंद्र पसंद आई हो तो मैं आता करता हूं और मेरे मैसेज करे मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन वाह रेडियो ऑफ इंडिया अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रहा हूँ जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई वो तो मैं आशा करता हूँ कि, कि प्यार दे मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर 9414151415 फोर वन फोर वन फाइव धन्यवाद सुप्रिया आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा प्रदा करती हूँ की प्यार दे तवज्जो दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर 9414151415 धन्यवाद शुक्रिया के सामने ऑडिशन के रूप में एक गाना सुनाना चाहती हूं ओली सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो आशा करती हूँ कि आप मुझे प्यार दें जैसा करिए मेरे नाम पे इस नंबर पे नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर Nine four one four. देना और मैसेज क्या मेरे साम, मेरे नाम पे इस नंबर पर धन्यवाद शुक्रिया मुझे याद है आता तेरा हो वो मिला ना फिर देख के यू मुस्कुरा के नजरे चुरा तू चलती थी जब ऐसे पल के झुका के तेरे लिप्सो ने चाहा मुझे कुछ तो बताना पर तुमने मेरे दिल को कभी जाना ही नहीं मेरे नाम ऐसी इस नंबर आरोप नाइन धन्यवाद शुक्रिया 1 4 के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहता हूँ बरसात चली गई बादल गरज के बरस गए हम तो तेरी एक झलक को मालिक तरस गए अब जी मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ कि प्यार दे तवज्जो दे और मैसेज करी मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन धन्यवाद शुक्रिया वो इस का जो इवेंट होने जा रहा है उसमे में सहभागी बोल रहा हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहता हूँ फोटो सोसो भार कु मैं देखू तेरी फोटो सोशो भार कुे केवटित तूफान सुने कुड़े के उठते तूफान सुने सोसो बार कुड़े तू सपने में आ ही है तू सपने में आ ही है तू नींदे उड़ाही तेरी फोटो सोसो बार कुड़े मैं देखो तेरी फोटो सोसो बार कुड़े दिवाना तूने कर दिया है सिर्फ तेरे बिना रह ना सकूं कर तो साथ ही मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो आशा मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर 9414151415 धन्यवाद शुक्रिया पढ़ता हूँ रेडियो वॉइस अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें सहभागी बोल रहा हूं तो मैं आप सभी में एक गीत सुनाना चाहता हूँ मेरे आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो आशा करता हूँ कि प्यार दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर आरोप नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार मैं हूँ शिवानी शर्मा और मैं बारहवीं कक्षा में पढ़ती हूँ रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद तो मैं आप सभी के सामने में एक, एक गीत सुनाना चाहती हूँ सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतने आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करती हूँ कि प्यार दे मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर इस नंबर पर 9414151415 फोर वन धन्यवाद तो मैं आप सभी से के रूप में एक गीत सुनाना चाहता ऐसी ऐसा है कैसा है प्यार तेरा निकले कर दिल को गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई तो मैं आशा करता हूं कि मैसेज करिए मेरे नाम नाम से इस नंबर पर सुर के पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर चौरानवे चौदह पंद्रह पंद्रह बहुत शुक्रिया ऑडिशन के रूप में गीत सुनाना चाहता हूं रघुपति राव राज दो से मिले हो तुम हमको बड़े से चुराया है मैंने किस्मत की और का तुझ चार कोई और है तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है तू पसंद है किसी और की तुझे मानता कोई और है दो तो साथियों मैंने यह आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्यार दे और मैसेज मे, करिए मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊँगी कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहा चलू मैं वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लू आंखों तुझको न मुझसे चोरा ले मैं भटकती इकम साफ आदिलाद तुम तो मुझको सवेरा मेरा मैं भटकते इकम साफ आदिलद तुमझको तो बसेरा मेरा रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद इस इवेंट में जिन बच्चों ने भाग लिया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और श्रोता मित्रों आपसे मैं कहना चाहूँगा जिस भी बच्चे की आवाज़ अच्छी लगी हो तो उस बच्चे का नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा आपके द्वारा तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मैसेज के जरिए ज़रूर बच्चों के नाम से सेंड कीजिए आप सुने हैं दुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो